हाँ पुस्तक बंद करो अहोरात्र सिद्ध करो अहोरात्र हो अहोरात्र जिसको नहीं आता है सर्वरात्र सिद्ध करो सर्वरात्र ये फिर किसके को बाध करता है ऋत्त विसर्ग होता है ऋत्तुविसर्ग होता है ऋत्तु विसर्ग और कहे अहश्च रात्रिश समाह समाह द्वंद्व है समाहार द्वंद्वन से पहले समासांत होता है अहंशु रात्रिशु के समय में ही समास किसत से चार थे द्वंद्व और समासांत उसी समय होता है कि सत्य समाशांत होगा अह सर्वे के देश संख्या ज पुण्या क्या समास होता है टॉज किसने लिखा था अच्छा उसके बाद सुपुत धातु लोप होने के बाद यह से हो जाएगा ओहन के नकार को हो जाएगा रू क्या बातिक रू पर रात्रि लिखा है लि, लिखा है क्या न नहीं तो पुराने यहाँ नहीं लिखे तो बाद में लिखना है कुछ भी नहीं तो लिखना चाहिए था लिखा है तो कैसे होगा कह बताया था रूपरात्रि रथं तेषु ऋत्व वाच्यम वहाँ पहले प्राप्त है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुर से हो स्त्रीलिंग प्राप्त है उसके बाद करेगा स नपुंसकम समार्वंद उसके बाद स नपुंसकम उसके बाद करेगा रात्र रात्रान पुंसी पुण्य हो जाएगा नवरात्र और सर्वरात्र में समाज की सूत्र से बीशे सन्व, बीशे सन्व नहीं, नहीं। है? क्या में? सर्वरात्रि में कल बताया था महा, महाराज में किस देश समाज होता है ठीक है और सर्वरात्र में पूर्वकाल सर्वजरत पुराण नव कवला सधिकने न पूर्वकाल सर्वजर पुराण नव कवला सधिकर्णेन अष्टाध्याय में देख लध्याय में प्रारंभे भी पूर्व कालिक पूर्वकाल सर्वजरत पुराण नवकलायम नहीं है परमराज में समास सूत्र से ही सन्मत क्या विग्रह लौकिक विग्रह क्या होगा परमच राजा च नहीं राजा चलौकिक विग्रह कैसे होगा से बोलो परमसु आगे राजन से ठीक है राजन के नल कहाँ गया नंश क्या प्रत्येक कुछ आगे है नस्तृत्य लगाने के लिए क्या करने के लिए अनश्चय टॉच प्रत्यय करने वाले कुछ इतना है हाँ ये राजा टॉर्च होने के बाद नस्त्य लगेगा आन महत्व में कितने पद है पदे। तीन पद आन पंचमें थे पंचमें आन किसका पंचमते है आन महत आन पंचमें थे ना क्या है प्रथमांत है किसका हाँ आते आद है द को हो गया आद महत क्या बै है? देते हैं नहीं महत्व आदेश शत्रु क्या करता है महत को आ आदेश होगा तो स्थान में षष्टि मालूम नहीं महत्वष्टी अंत उसमें आ होगा समानाधिकरण पर में हो उत्तर पर जातीय पर हो यहां तो हो गया था दख्याया महुव्रीय त्यो यतित्यो ये आन महत्व सूत्र के परसूत्र सूत्र है संख्या में उसे आत के अनुभूति है द्व्यष्टन द्वि और अष्टन द्वि शब्द को आ हो जाएगा अष्टन को आ हो जाएगा संख्यायाम अब असित्य हो बहुब्री समाज में सूत्र नहीं लगेगा और द्वि के आगे असिति अष्टन के आगे असिति हो तो तो भी नहीं लगेगा अबहुब्री असित हो आतस्यात आतस्यात कश्य किस किसान पर आता हुआ द्वि और अष्टन अलवंत्य परिभाष से शांत्यवर्ण को होगा द्व च ये द्वंद्व समाश होगा द्व दश द्वि ओ दश जस अलौकिक विग्रह कैसे होगा द्वि ओ दशन जस किस सूत्र समाज होगा चार ही तो उसके बाद ये सूत्र लग जाएगा और सुपधातु रूप होने के बाद द्व्यन संख्या में हुआ द्वी को आ हो जाएगा ई को आ द्वादशन प्रातिवेदिक द्वादशन न कराते द्वादशन के आगे सुख की उत्पत्ति होगी जश नित्य बहुचन जस आने पर कैसे तो लगे यार जश द्वादशन अगर जस क्या आगे सिद्ध होगा शर्ट संज्ञा है हाँ स्नानता छठ सठ संज्ञान से सर्व्यू लूक हो द्वादश द्वितीय बहुचन क्या बने गया द्वादश भीष द्वादश भी भ्यष में द्वादश्य बहुचन झलित रह गया ना द्वादश द्वादश्य क्या बने गया द्वादश नहीं द्वादश क्या द्वादश्य सप्तमी जन्मे द्वादशस अष्टा शमें विग्रह होगा दो प्रकार द्वादश में कर्शते द्वादश्य दस दौक ये द्यधिक्वधा करेंगे तो अधिक शब्द का लोप होगा साक तो पार्थिव देना सिद्ध हो जाए नहीं तो यो ऐसे ठीक है अष्टा विंशति में अष्टौ विंशति अष्ट जस आगे विंशति सुस सु विंशति नित्य एक वचन होता है अष्टन जस विंशति सु समाज सेवाचार तीर्थ समाज से जब प्राथिव सुपोधा तुलप हो जाएगा और अष्टन के नकार को आ हो जाएगा किस तरह से द्व्यन अलंत प्रयास में नकार आ हो जाएगा सवर्ण दीर्घ अष्टाविशति सुखी उत्पत्ति अष्टाविंशति ये विंशति अष्टाविंशति विंशति एक वचन होता है द्विवचन हो नहीं बनिया दो अट्ठाईस अट्ठाईस दो होगा तो द्विवचन होगा त्रेस्त्र त्रयच दश समास करना त्रिजस दशन जस चार्वंद समास पर त्रिशब्द को त्रयस आदेश हो जाएगा त्रि सुपधा तुलिअग्र दश है त्रि को आदेश क्या होगा त्रयस त्रयस सकारांत सकार को हसीचतो तो करके हसीचे उत्त करके त्रयोदश नकारांत प्रथम बहुत त्रयोदश त्रयोदश सभ्य ऐसा बनेगा इसी प्रकार त्रयच विशति अलोक्य विग्रह कैसे होगा त्रय नहीं त्रि दस विंशति सु चार द्वंद समासन पर सुप धातुल अशी चुत्व आदि त्रय विंशति सु प्रथमान तयशति त्रयस विग्रह क्या होगा आप विग्रह त्रयश त्रिंशत च लौके विग्रह होगा त्रिजस त्रिंशत सु चार द्वंद हो जाएगा सुपात लो पाने के बाद त्रेस त्रय हो गया त्रयस अगर त्रेयस के साकार को सुरु सह तय त्रिशत प्रिया के सुदिउत्पत्ति सुउत्पत्ति सुख्या बुद्धिग्ञा से लूप हो जाएगा तयस त्रिशत एक वचन है परबलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषय प्रथम पद क्या है परवत क्या विभूति ये कहना अव्यय है किस तुल्यम क्रियाचे बत्ती भत्ती प्रत्या से आया अव्यय है उन्हें क्या हैं सुपधाता है अव्यता सु पर्वत द्वंद्वतर पर्वत लिंगम येतः परपद लिंग सियाद पर आ, ये तस्वे वृत्ति हो जाएगा मथुरावत शिपा तस्वृत्ति प्रत्यादी तय कार्य द्वंदषे पर इव लिंग सैदक्कुटमौर कुक्कुट मयूरी च कुकुटसु सु मयूरी द्वंद्व समास होने के बाद ये द्विवचन है मयूरी शब्द स्त्रीलिंग है तो कुकुट इमे इमे इमय शब्द स्त्रीलिंग दिखाने के लिए जिसमें द्वंद्व समास करने पर कुछ नियम अल्पाचतरम अल्पाच होगा तो पुरानी पात्र होगा जाह से कुछ नहीं द्वंद्व घी ऐसे आगे आएगा जहाँ से कुछ नहीं है कुकुटा तो को पहले मयूरी को पहले भी रक्ष हैं तो मयूरी कुकुटा यदि कहेंगे तो पर्वत तो हो जाएगा पुलिंग कुकुटा तो मयूरी कुकुटू इ मऊ इ मऊ पुलिंग में पारव में मयूर रह मयूरी रहा तो स्त्रिंग कुकुट रहा तो पुल्लिंग हो गया अर्ध पिपली ये विग्रह कैसे होगा गया लौक्य विग्रह जिसको पूछेंगे बोलना तो अर्ध पिपली लौक विग्रह हाँ देवानंद जी बोल हो आधे पेपर लौके विग्रह लाइन में कोई है अकला निकलानंद अर्ध पेपर बिग्रह लौकी विग्रह अर्धा से पेपर लीजिए पे हाँ क्या ढूँढते हो मालूम बिग्रह मालूम है ऐ है? अर्धपि अर्ध अर्ध अर्धो क्या अर्ध कोई सुबंत है यानी अर्ध क्या की विसर्ग अनुसार कुछ है हुँ? क्या विग्रह विग्रह अर्धम पिपल्या ये लौक्य विग्रह अलौक्य विग्रह से होगा है पिपली टा क्या है पीपली? आ, अर्धसु अर्ध सु पिपलिंग सचिन पिपल्या समास से हो से बता सकते हो इधर बारे कोई बताओ अर्धम नपुंसकम सूत्र समास हो, हो गया पुरिबा तो किसको होगा अर्ध प्रथमा दर्धसु पिपलिंग समास होने के बाद अर्ध पिप्पली बना न रूप हो गया पिपल शब्द स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग होने के कारण है यहाँ स्त्रीलिंग हो गया परवलिंगम द्वंद्व तत्पुर अर्ध पिप्पली यहाँ पिपल अर्धम एक समास पीपल है अर्धम अर्धपूर्व पदार्थ प्रधान है तो यहाँ नपुंसकन ही होकर के परवलिंगम अर्धपिपलि स्त्रीलिंग रायनते कालोप हो जाए हलिंग बीर्घात द्व्युगु प्राप्तपनालम पूर्वगति समाज प्रतिषेधो वाच्य ये जो परवलिंगम द्वंद्व तत्पुर से उनका प्रतिषेध हो जाएगा द्विगु समाज में प्राप्त आपन अलम पूर्व समास में पहले पूर्व में प्राप्त हो आपन हो अलम हो तो प्रतिषेध हो जाएगा गति समास में प्रतिषेध कहना चाहिए दिग्व समास के लिए हाँ हा, पंचसु कपालिस संस्कृत हो पूर्वराश पंचसु कपालिस संस्कृत समास करेंगे यहाँ समास किस सूत्र से होगा कोई दर्वता से तो समास करने कोई सूत्र है पंचसु कपालिस संस्कृत पूर्वास तद्धित अर्थ यहाँ क्या है तद्धित अर्थ है उत्तरपदीया समाह है क्या है समाह समाह तद्धित तर॥॥॥॥॥॥。अर्थ पंचसु कपालिस संस्कृत संस्कृतम भक्या संस्कृत समास होता है तो पंच हो गया अलौक्य विग्रह अलौक्य विग्रह होगा पंचन सु कपाल सु समास होगा तद्धार्थोत्तरप्रद समाह यहाँ तद्धितार्थ विषय तरु समास होने के बाद तो, कपाल में सुपुधा तुलोप हो जाएगा प्रतिपज्ञा होकर के आगे पूर्व संस्कृत अर्थ में एक संस्कृत भक्षा अनुप्रत्यय होता है और द्विगो लुगानपत्तिक सूत्र आ गया है द्विगो लुग अनपत्त्य लुक हो जाता है तद ही प्रत्यय का लुप हो जाता है तो कपाल शब्द है नपुंसक नपुंसक होने के कारण परवलिंग जो तत्पुस्त करेंगे तो नपुंसक होना था किंतु उसका निषेध हो गया संख्या पूर्व दिगु दिगु सम से निषेध हो गया तो पुरोडास पुलिंग होने के कारण पंचकपाल पूर्वास बन गया नहीं तो परवत लिंग होता तो क्या लिंग होता न उसके बाद निषेध हो जाने से पूर्व राशि के अनुसार हो गया पंचकपाल प्राप्तापन्ने च द्वितीयया प्राप्तम प्राप्ता पन्ने ये दोनों समास समास होते द्वितीय अंत के साथ के क्या गये कि अहे अकस्वण दीर्घ कर दिया है समस्त अकारस्ने अंतादेश इन दोनों को अकार अंतादेश होता है प्राप्त पर नीचे द्वितीय या ए, इसमें अ है ना कि दिया है किसमें आ, आ, एक अलोकपद है दिया किसमें दिया है न नहीं, द्या नहीं? द्या। उसमें भ द्वितीय या तो जी इति लुप्त प्रथम अ प्रतिष्ठा होकर के प्राप्तापन्न चीय या उसको लेकर अकार अंतादेश दिया प्राप्तो जीविकाम ये लौकिक विग्रह है पहले ये सूत्र नहीं होता तो जो जीविका प्राप्त हो इसे समास हो सकता था किस सूत्र से द्वितीय शीता तीत तो प्राप्ता अपन ही समास होता था उस सूत्र समाश हो तो कि होता तो पूर्व निपात किसके होता द्वितीयांत जीविका में होता यहाँ प्राप्तों को पुरा निपात करने के लिए ने जो द्वितीया या प्राप्त और आप प्रथमांत है इसलिए प्राप्त जीविका प्राप्त सुजीविका प्राप्तपन च द्वितीय सूत्र से समास होगा समाज सेवनिका अंत आदेश होता है जीविका में आ होगा तो बन जाएगा प्राप्तो जीविका हो। प्राप्तो जीविका हो गया यहाँ भी जीविका शब्द स्त्रीलिंग होने से परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष सूत्र से स्त्रीलिंग होना चाहिए उसका प्रतिषेध हो गया प्राप्त अपन अलम पूर्व प्राप्त पूर्व है तो स्त्रीलिंग नहीं हुआ प्राप्तम जीविका जीविका को जो प्राप्त किया है पुरुष है प्राप्त जीविका यदि प्राप्ता जीविकाम ऐसा समास करेंगे कोई स्त्री जीविका को, को प्राप्त करने से वो तो प्राप्त जीविका भी हो जाएगा आपन्न जीविका में इस प्रकार लौक्य विग्रह क्या होगा आपनो जीविकाम अलौक्य विग्रह बताओ जीविका यहां द्वितीय सीता तीत से प्राप्तता प्राप्त था, था और इससे होने से आपन पुनिपात होगा जीविका में आ को ओ, आदेश करने के लिए कौषित रहे इसलिए हो जाएगा अपन जीविका यहाँ भारत का यदि नहीं होता तो क्या लिंग होना चाहिए के? तिलिंग होना चाहिए पर्वत जीविका सदस्य लिंग अभी पुल्लिंग हो गया अपन जीविका अलम कुमारी ये लौकिक विग्रह अलम कुमारी यहाँ समास करने के लिए दिया अतय ज्ञापक समास हो जो दिया है अलम पूर्व गति समास प्रतिष्ठित वाच्य अलम का समास होता है द्वंद तत्पुरुष समास हो तभी वार्तिक में अलम पूर्व में समासबलिंग का निषेध किया इसी से ज्ञापक से समास हो गया अलम कुमारी अलम को कुमारी का तो कोई विवाह करने योग्य हो विवाह के योग्य हो गया गृहस्थ बनने के लिए ब्रह्मचर्यता गुरु में गुरुकुल में वापस हो गया अलम कुमारी कुमारी के लिए पर्याप्तमत योग्य तो यहाँ समास हो जाएगा अलम कुमारी चतुरचंद कुमारी एक विभूति चा पूरा निपात से उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन गोस्त्री उपसर्जन सहस हो जाएगा अलम कुमारी कुमार सद स्त्रीलिंग होने से पर्वलिंग सूत्र से होना था यह स्त्रीलिंग होना था किन्दु समास में प्रतिषेध हो गया तो कुमारी के लिए योग्य कुमार है पुलिंगअल तो कुमारी अतय ज्ञाप का समास हो गया जो अलमपूर्व में परवलिंग निषेध किया इसी ज्ञापक से ही समास हुआ निष्कोसाम्य में समास किस सूत्र से होगा पहले आया है निरादय निरादयो न नहीं निरादय में होकार है यार नहीं होकार है आगे क्या है हाँ अभी व्याकरण पढ़ने पे थोड़ा ध्यान देना कहाँ विसर्ग है कहाँ ओ है कहाँ ओ है आगे क्रांतिया है निर क्या व्यापार्थिक हाँ, निष्कांत नि, नि, नि, कौशाम्ब्या कौशाम्बी आगे क्या भी है आलोक के विक्रम है कौशाम भी क्या क्या रहेगा विभक्ति प्रत्यय हैं गस क्या बोलो बोलो तो एक बार जोर से बोलो ए, बोलो जोर कर बोलो जैसे समझ में आ जाएगा एक बार बोलो तीन बार पूछेंगे तो पता है गस्सी और ग़स में भेद है ना नहीं तो वैसे स्पष्ट बोलो गें गस बोलो क्या है अरे बोलो जैसे समझ आ जाएंगे घसी या गौस बोलो ना स्पष्ट हम कितने जो फिर तो गस कोते घसी करते क्या बोला गस ना गस नहीं है पंचमिया निराध क्रांति आधी है पंचम्या तुम गस होगा या घसी होगा पंचमी होती कौन नहीं घसी कहता हाँ तो ठीक है इसे ऐसे तो गस नहीं घसीम से होने के बाद निष्कौशाम्बी यहाँ क्या है गति समास गति समास में क्या कौशाम्बी शब्द स्त्रीलिंग है परवलिंग स्त्रीलिंग होना चाहिए को गोत्र हो जाएगा उपसरण जाए। संख्या से मालूम है को, को एक विभति चापुर निपाते आगे अर्धर्च अर्ध विग्रह समास कैसे होगा बोलो आप कोई बता सो तो अर्धर समाज सुबह किस मारे में ढूंढो मिलता है कोई रिचाऊ रिचो क्या भी होती हाँ ठीक है रिचो और अर्धम रिचठी आगे अर्ध रिच रिच है अलोक कैसे होगा हाँ हाँ रिचिंग का सौ हो गया अलौकिक वेग हो गया अभी समास बताओ तो तुछ तुछ हाँ अर्धम न पुण सकम ठीक है समास पुरापात हो गया सुपधातुल हो जाएगा अर्ध के रिच है यहाँ एक सूत्र अभी आया नहीं रिख पूर्व धुपत् मानक्ष आया नहीं आया वो अप्रत्यय दे जाएगा तो अर्धर चौकारांत हो जाएगा लिखा नहीं टिप्पणी ऋक् पूर्व प्रथम अनाक्ष अनाक्ष में है तो वहाँ हो जाएगा अर्धर च कारांत हो गया अभी ऋच शब्द स्त्रीलिंग है परवलिंग दंत तत्पुर तो तो में स्त्रीलिंग होना था तो अर्धर चाहा पुंसी चि अर्धर का प्रथम बहुचन अर्धर चाह अर्धर चाकन से अर्धादि लेना बहुचन कहन से अर्धर्चादय शब्द पुंसी क्लिबे च्यु पुंसी चन से पुलिंग भी और भी अर्धर्च पुलिंग हो तो गया तो अर्धर्च और हो गया तो सुख हो जाएगा अत्व अर्धर्चम अर्धर्च अर्धर्चम प्रथम कौन है दोनों प्रथम अर्धर्च प्रथम द्वितयांत क्या बनेगा अर्ध चम जो उसका द्वितीय क्या बनेगा क्या चे अर्धर चम अर्धर चम जो अर्धर चप प्रथमांत उसका द्वितीय क्या बनेगा अर्धर चप उसका द्वितियां क्या बनेगा अर्धरचम एवं ये शब्द अर्धर चण में अर्धचाजी गण में ध्वज तीर्थ शरीर मंडप युप देह अंकुश पात्र सूत्रादेह ये सब जितने हैं है अर्धचादी गण मनुष्य पुलिंग नपुंसक सब होते हैं सामान्य नपुंसकम एक है मृदु पचत में मृदु शे क्रिया विशेषण है क्रिया विशेषण क्रिया, क्रिया, क्रिया पचति पाक क्रिया का विशेषण है पाक क्रिया विश्लेषण में यहाँ सामान्य नपुंसक हो जाता है मृदु पचती उसका अन्य होता है मृदु यथा तथा पचती ऐसे भोजन पचा पाक करता है जैसे मुलायम हो जाए प्रातः कमनीय प्रातः कहे प्रातः काल अव्यय और कमनियम नपुंसक हुआ सामान्य नपुंसक हो गया इति तत्पुरुषः तत्पुरुष समास पूरा हो गया तत्पुरुष में कौन पदार्थ प्रधान होता है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान अब ये तत्पुरुष में कोई समास आया जिसमें पूर्व पदार्थ प्रधान होता है कोई शब्द आया इसमें पहला अर्धम न पुंस हो हाँ। आप अर्ध भी पहली पूर्व पदार्थ प्रधान है और प्राप्त जीविका प्राप्त जीविका वही भी पूर्व पदार्थ जीविका को जो इसने प्राप्त किया और निरादय कांत्यादय अथ निष्कौशाम्बी ये भी पूर्व पदार्थ प्रधान है कौशाम्बी से जो निकला वो प्रधान हो गया इस कुछ है इसलिए प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान दिया है नहीं तो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है अथ बहुव्रीही शेषो बहुव्रीही अधिकारोयम प्राग अधिकाराग्द्वंद्वात् चार द्वंद्व आएगा ये ये तेईस उनतीस आगे छे सात सूत्र है तब तो बहुग्री चलेगा अनेकम अन्य पदार्थे अनेकम अन्य पदार्थे शेषो बहुग्री में शेष अन्य शेष है जिसका विशेष रूप से कहा नहीं गया वो शेष है द्वितीय शिता तृतीया तो तत्ता चतुर्थ चतुर्थार्थ ये तो सब कहा गया प्रथमा के लिए अलग से नहीं कहा गया सुप सुपा में शुभंत प्रथमांत है किंतु प्रथमांत का नाम लेकर के नहीं कहा गया इसलिए प्रथमांत अर्थ हो जैसे शेष का अर्थ अनेकम पदार्थ अनेकम प्रथमांतम प्रथमांत अनेक अन्य पदार्थ अदस्य अ पदार्थ अंत पद से अर्थें वर्तमान मा समाते स बहुग्री प्रथमांत का समास बहुग्री बहुग्री सम से सौ प्रथमांत ही पीतम अंबर यस्य लंबं उदरम यस्य सौ प्रथमाते तो पूरा किसको होगा अनेक प्रथमा प्रथमांत होने से उपसर्जन सब हो जाएंगे इसलिए यहाँ पूरा निपात करने के सूत्र है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह समतम विशेषण च बहुव्रीह पूर्व सी सप्तमी च विशेषण च इसमें द्वंद्व समास सप्तमी विशेषणे द्विवचन हो गया में सप्तमी सप्तमी क्या है गी आँ। आँ। आँ। क्या क्या हाँ घि ओस सो ये प्रत्यय है प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण सप्तमी क्या था सप्तमी अंतम सप्तम्यन्तम विशेषणश बहुब्रू पूर्व से आत विशेषण तो पूरा हो जाएगा कोई बात नहीं सप्तम अंत कहाँ से आएगा जद अनेकम प्रथमांत का समास होगा उसे सप्तम अंत मिलेगा तो पूरे में रखना तो ये ज्ञापक हो गया सप्तम भी बहुबरी समाज में आता है अतय ज्ञापक व्यधिकरण पदों बहुबरी व्यधिकरण पदम यस्म व्यधिकरण पद है सब, सब प्रथमांत होगा तो समानाधिकरण हो जाएगा कोई पद व्यधिकरण हो जाएगा सप्तम भी हो सकता अन्य व्यवति हो सकती होती सप्तम्यंत का पुरनिपात करने के लिए सूत्र आने से ये सूत्र ज्ञापक हो गया प्रथमांत से अलग विभक्ति अंत का भी समास होता है बहुगुरी समास यद्य केवल सप्तमी का नाम आया एक सप्तम्यंत का प्रयोग होता है कहने से व्याधिकरण समास होता है सप्तम अंत हो अन्य किसी विभक्ति विभक्तियंत भी हो सकता है यह ज्ञापक हुआ इस ज्ञापक से व्यधिकरण समाज से भी होता है समानाधिकरण सब प्रथमा तो होना चाहिए कहीं कहीं व्यधिकरण भी होता है और